सहना ववतो ओ सहनावतो सनौन तो, सहनौन तो, सह वीर तो, कर्वै सह वीर कर्व वह तेजस्वीना वधीतमस्त तेजस्वीना मिषावे मिषा वह ओ शांति शांति शांति ओम शांति शांति शांति समुपस्थित साधक एवं साधिका अभी जिस उपनिषद के वाक्य को हमने बोला उसका अर्थ आप में से सबको ज्ञात नहीं होगा आप हाथ खड़ा करके बताएंगे किनको इसका अर्थ नहीं आता है ठीक है एक एक करके हम इसके शब्दों को देखेंगे ये मंत्र पठन पाठन प्रारंभ करने से पूर्व बोला जाता है आपने इस मंत्र को भोजन से पूर्व भी बोलते हुए सुना होगा लेकिन यह भोजन का मंत्र नहीं है पठन पाठन का मंत्र है और इसमें अध्यापक और छात्र दोनों की तरफ से कहा जा रहा है और प्रेरणा यह है कि हमारे मन में क्या भाव हो पढ़ने और पढ़ाने वालों में परस्पर क्या भाव हो जिससे कि हमारा पढ़ना अच्छा हो और उपादेय लाभदायक हो आप से हो में से जिनके पास ब्रह्म विज्ञान हो उसमें देख सकते हैं और नहीं तो ये पुस्तक यहां उपलब्ध है उसमें से आप इसका अर्थ लिखा हुआ भी देख सकते हैं मेरे पास जो इसका पुराना संस्करण है इसकी पृष्ठ संख्या 143 है 143। इसका पहला भाग जहां समाप्त तो होता है वहां अंत में लिखा हुआ है आप उसमें भी देख सकते हैं तो सबसे पहले हमने ओम का उच्चारण किया परम पिता परमात्मा को हमने संबोधित किया उससे हम कुछ प्रार्थना करना चाह रहे हैं फिर शब्द है हमने बोला सहना इसको तोड़ के देखेंगे तो सह नव अवतु सह नव अवतु सह का मतलब है साथ साथ साथ साथ मिल करके और नव का मतलब है हम दोनों और अवतु का अर्थ है रक्षा करें हम दोनों परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें यह पठन पाठन की प्रक्रिया केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहती हमारा व्यवहार परस्पर ऐसा हो कि एक दूसरे की रक्षा करें हम एक दूसरे की रक्षा करें यह भाव भी मन में अवश्य होना चाहिए तो हम विद्या को अच्छी तरह दे सकते हैं और अच्छी तरह ग्रहण कर सकते हैं आगे है सहनऊ भुनकू इसमें फिर वही तीन शब्द हैं सह नव और भुनक्तु। सह का मतलब साथ साथ मिलकर के नव का मतलब फिर वही हम दोनों अर्थात अध्यापक और छात्र गुरु शिष्य भुनक्तु साधनों का उपयोग करें हम मिलकर के समान रूप से साधनों का उपयोग करें वो साधन निवास का हो सकता है भोजन का हो सकता है अन्य सुख सुविधाओं का हो सकता है हमारी सुख सुविधाएं साधन समान हो हम जो साधन उपलब्ध है उसका मिल करके उपयोग करें आगे कहा सह वीरियम करवा सह वीरियम मतलब फिर वही साथ साथ वीर्यम का मतलब है पुरुषार्थ मेहनत क्रिया करवा वही करें हम मिलकर के मेहनत करें केवल छात्र मेहनत करे अध्यापक ना करे तो भी बात नहीं बनेगी और अध्यापक मेहनत करे छात्र ना करे तो भी बात नहीं बनेगी हम दोनों मिलकर के मेहनत करें तो इस विद्या की उन्नति हो और आगे प्रार्थना की गई तेजस्वीना वधी तमस्तु हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो तेजस्वी के दो तरह से अर्थ लिए जाएंगे एक तेजस्वी है हमने जो पढ़ा है वो औरों तक फैले हम अपने निकट के और किसी व्यक्ति को वो ज्ञान दें जितना हम सीमित क्षेत्र में है उससे अधिक ये फैले अधिक लोगों तक पहुंचे और ऐसा फैल रहा है तो इसका मतलब है ज्ञान तेजस्वी हो रहा है एक अर्थ हुआ दूसरा ज्ञान की तेजस्वीता पढ़े लिखे की तेजस्वीता है कि वह चीज हमारे आचरण में आ जाए हमारे अपने आचरण में आ जाए तो अगर हमारा पढ़ा हुआ आचरण में आ रहा है इसका मतलब है हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो रहा है वो तेजस्वीता को ओच को प्राप्त हो रहा है व्यवहार में आ रहा है तो दोनों तरह की प्रार्थना भावना हमारे मन में होगी कि जो हमने पढ़ा है वो औरों तक भी फैले और हमारे तक भी आए अधीतम अस्तु तेजस्वी अधीतम अस्तु अस्तु माने हो ठीक है ऐसा हो जाए आप साधु संतों को बोलते हुए भी, भी होंगे पुराने ऋषियों को संस्कृत साहित्य में तथा अस्तु आपने सुना होगा ऐसा हो जाए तथा को हटा दीजिए अस्तु ऐसा हो जाए हमारा पढ़ा हुआ अधीतम, हमारा पढ़ा हुआ तेजस्वी हो जाए और साथ में बात जोड़ी आगे मां विद विषा वही मां का मतलब है नहीं मत निषेध के लिए है विद विशा वही हम परस्पर द्वेष न करें हमारी एक दूसरे के प्रति प्रीति हो यह भी बहुत आवश्यक है और यह सब हम क्यों करें यह सारी भावना क्यों करें जिससे कि ओम शांति ही शांति ही शांति ही त्रिविध ताप त्रिविध दुख हम सबके जीवन में है तीन तरह के दुख उन तीनों के प्रतीक के रूप में एक एक बार शांति शब्द यहां पढ़ा गया है उन तीनों दुखों की हमारे जीवन में शांति हो सके वो तीन दुख हमारे जीवन से हट सके और वो तीन दुख क्या हैं? आध्यात्मिक आधिभौतिक और आधिदैविक पुराने सब जानते हैं जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूं आध्यात्मिक दुख आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख जिन दुखों का कारण हम स्वयं हैं वो दुख आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं जिन दुखों का कारण हम स्वयं हैं वो आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं हमने अधिक खा लिया हमारे पेट में दर्द हो गया हमको दस्त हो गई हमारे को उल्टी हो गई ये इसका कारण हम स्वयं हैं दूसरे की उन्नति हो रही है उसको देख करके हम दुखी हो गए मन में द्वेष पैदा कर लिया इसका कारण वो दूसरा व्यक्ति नहीं है उसको तो प्रगति करनी है सबको प्रगति करनी है हम दुखी हो गए इसका कारण हम स्वयं हैं तो जिन दुखों का कारण हम स्वयं हैं वो दुख शांत हों। दूसरा है भौतिक दुख भूत का मतलब होता है प्राणी अन्य प्राणी हमारे से भिन्न जितने भी प्राणी हैं वो अपने से भिन्न अन्य मनुष्य भी आ गए कीट पतंग वनस्पतियां सब चीजें आ गई जो दुख हमें अन्यों से मिलते हैं उनकी भी शांति हो हम अपने ठीक तरह से जा रहे हैं और यदि कोई बिच्छू हमारे को काट जाए सर्प काट जाए मच्छर काटता है उससे हमको बाधा होती है अन्य व्यक्ति हमको अनावश्यक रूप से गाली देता है बिना हमारे दोष के हमने उसकी कोई हानि नहीं की वो हमारी चोरी कर लेता है हमारी जेब काट लेता है तो इस तरह से अन्य प्राणियों के द्वारा जो दुख हमको मिलते हैं उनको भौतिक दुख कहलाते हैं और तीसरा आधिदैविक दुख देवों के द्वारा जो दुख हमें मिलते हैं उनको आधिदैविक दुख कहा गया और देव यहां क्या अभिप्राय लिया जाता है कुछ जो जड़ देवता हैं, सूर्य एक देवता है वायु एक देवता है जल एक देवता है और हमारी इंद्रियां भी देवता हैं, इंद्रियों का भी ग्रहण किया जाता है स्वामी दयानंद ने इंद्रियों का भी ग्रहण किया अगर तूफान आता है तीव्र वायु चलती है उससे हमें जो दुख हुआ ये आधिदैविक दुख हुआ सूर्य बहुत अधिक तपा सूर्य कम तपा वृष्टि अधिक हुई वृष्टि अल्प हुई इन सबसे जो हमको दुख होगा वह आधिदैविक दुख कहलाएगा अर्थात सभी तरह के दुख हमारे शांत हों यह हमारा पढ़ने पढ़ाने का उद्देश्य है दुखों की निवृत्ति और वो हमारे इस व्यवहार से होगी हम एक दूसरे की रक्षा करें कभी दूसरे को हानि ना पहुंचाएं हम जो साधन उपलब्ध हैं उसका मिलकर के उपयोग करें और जो हमको पुरुषार्थ करना है मेहनत करनी है वो भी हम मिल करके करें और जो हमारा पढ़ा है वह तेजस्वी हो संसार में फैले और हमारे जीवन में आए और हम परस्पर द्वेष न करें और ये बहुत ऊंची भावना है इसके अर्थों को आप और अच्छी तरह से देख लें और जब जब हम कक्षा के पहले इस मंत्र को बोलें तो ये भावना हमारे मन के अंदर आए विचार के रूप में आए धीरे धीरे वो और गहरी बनेगी हम अंदर से अनुभव करेंगे इस तरह की बात परस्पर रहे इस कक्षा का हमारा विषय ज्ञान कर्म और उपासना है शब्द आपके सुने हुए हैं और अर्थों से भी आप लगभग परिचित हैं और हर व्यक्ति इनको करता भी है अर्थ बड़ा स्पष्ट और सरल है ज्ञान का मतलब है जानकारी किसी विषय में उसकी सूचना होना उस वस्तु का बोध होना उसके संबंध में जो जो सूचनाएं हैं वो हमको पता हों इसे कहते हैं ज्ञान कर्म का मतलब है क्रियाएं विशेष रूप से वो क्रियाएं जो हम करते हैं संसार में भी विविध क्रियाएं होती हैं उनका भी इसमें अंतर्भाव है लेकिन मुख्य रूप से हम कहा केंद्रित रहेंगे मैं क्या करता हूं हमारे कर्म कैसे हैं अब वो चाहे कर्म शारीरिक हो चाहे वाणी के द्वारा हो चाहे मन के द्वारा हो इनके और विस्तार में हम धीरे धीरे जाएंगे तो कर्म का मतलब हो गया क्रिया जो हम व्यवहार करते हैं और तीसरा है उपासना उपासना का एक सामान्य अर्थ मुख्य अर्थ आप सब जानते हैं हम परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं परमात्मा के निकट उसको उपासना बोलते हैं प्रातः सायं उपासना करते हैं लेकिन इस शब्द को और व्यापक हम ग्रहण कर सकते हैं ईश्वर की उपासना ईश्वर के निकट जाने से किसी वस्तु की उपासना उसके निकट जाने से हमको सर्दी लगी है यदि हम अग्नि के पास जाते हैं और हमारे शीत का निवारण होता है यह अग्नि की उपासना हो गई यहां उपासना का मतलब पूजा नहीं है हम अग्नि के सामने जल रही है और उसमें कुछ पूजा करें उसको नमस्ते करें यह अभी प्राय नहीं है यहां उपासना का मतलब उसका उपयोग लेना है हम इस भवन में बैठे हैं हम इस भवन की उपासना कर रहे हैं इसका उपयोग ले रहे हैं विद्युत है विद्युत का हम उपयोग ले रहे हैं उससे हम ठीक प्रकार से सुन पा रहे हैं हमने वस्त्र पहन रखे हैं हम वस्त्र की उपासना कर रहे हैं वस्त्र का उपयोग कर रहे हैं इसी प्रकार से हर चीज में हम लगा सकते हैं तो जान का मतलब जानना कर्म का मतलब क्रिया और तीसरा उपासना अर्थात तो उसका उपयोग लेना उसके निकट जाना अब ये तीनों चीजें तो हर व्यक्ति के अंदर मिलेंगी छोटा बच्चा शिशु नवजात शिशु उससे लेकर के वृद्ध पर्यंत, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो जान न रहा हो जो जानने की क्रिया ना करता हो यह हमारा अनुभव है सब जानते हैं इस बात को इसी प्रकार से कर्म भी बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ व्यक्ति करता रहता है कोई व्यक्ति ना हुआ ना होगा जो कर्म ना करता हो <Sapartina> यह हम कर ही रहे हैं और उपासना अर्थात उपयोग लेना यह भी बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक जन्म से मृत्यु पर्यंत तक चल ही रहा है सतत हम कर रहे हैं तो जिस चीज के अर्थ को हम सब जानते हैं और जिसका उपयोग हम सब करते हैं फिर उस विषय में चर्चा करने की एक कक्षा चलाने की आवश्यकता क्या है एक पूरी कक्षा जान कर्म उपासना के विषय को केंद्रित रख के की गई जिसका सब अर्थ जानते हैं और सब उसका व्यवहार भी करते हैं लेकिन इन सब को ज्ञान कर्म और उपासना को हमको भली भांति जानना है इनका भली भांति उपयोग करना है भली भांति क्रियाएं करनी है स्वामी दयानंद जी ने वाक्य दिया कि कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी जान कर्म और उपासना से रहित नहीं होता कोई भी प्राणी मनुष्य के इतर प्राणी भी और हर क्षण इनसे युक्त रहता है लेकिन इस जानने की प्रक्रिया को हर व्यक्ति करता हुआ भी बच्चा भी देख रहा है देखने से भी हम जानते हैं सुनने से जानते हैं चखने से जानते हैं छूने से जानते हैं हर व्यक्ति जानने की प्रक्रिया में लगा हुआ है सतत लेकिन फिर भी एक जानी है और एक मूर्ख कहलाता है एक कम जानता है एक अधिक जानता है जानने की क्रिया सब कर रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है ज्ञानियां पांचों ज्ञानियां हर व्यक्ति के पास हैं और वो सतत कार्य कर रही हैं जिनकी इंद्रियों का विघात हो गया नष्ट हो गई हैं उन एक दो इंद्रियों को छोड़ भी दें नहीं तो अधिकांश के पांचों इंद्रियाएं और सतत कार्य कर रही हैं सतत सूचनाएं है हमारे अंदर भेज रही हैं लेकिन फिर भी एक विद्वान है और एक अल्पज्य है मूर्ख है इसी प्रकार से क्रियाएं हर व्यक्ति कर रहा है लेकिन उन क्रियाओं को करता हुआ एक व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनता है और एक सामान्य व्यक्ति रहता है क्रियाएं सब कर रहे हैं और एक क्षण के लिए भी क्रिया से रहित नहीं है कोई लेकिन फिर भी बहुत अंतर आ गया इसी तरह से उपासना भी हर क्षण चल रही है लेकिन फिर भी एक भौतिकवाद में डूबा हुआ है और एक समाधि अवस्था को प्राप्त है हर व्यक्ति उपासना कर रहा है लेकिन फिर भी इतना रात और दिन का अंतर है तो इसका मतलब हुआ कि भले ही हम हर क्षण जान रहे हो भले ही हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हो और भले ही हर क्षण कुछ ना कुछ उपासना कर रहे हो तो भी कुछ और हमको जानने को शेष रहता है जिसके की आधार पर समाज में इतना अधिक अंतर है एक छोटा व्यक्ति है अल्पस्तर का और एक महान व्यक्ति है तो बस इसी को हमको समझना है ये जान होता क्या है, इसको थोड़ा और भेद विभेद से ऋषियों ने जो बताया समझाया उसको हमें भली प्रकार जानना है ताकि ज्ञान का सदुपयोग कर सकें ठीक ज्ञान ले सकें, गलत ज्ञान को रोक सके यही बात कर्म के बारे में है कर्म को भली प्रकार से जानेंगे उन्हीं दिनों में उतने ही घंटों में क्रियाएं करते हुए हम कुछ महान होंगे कुछ अधिक अच्छे होंगे और यही बात उपासना के लिए लागू होती है तो जब हम देखें सबसे पहले ज्ञान को लें वैदिक दृष्टि से तीन तत्व हैं तीन वर्गीकरण हैं लगभग आप सभी उससे परिचित हैं केवल नाम उल्लेख करता हूं ईश्वर जो अकेला एक है दूसरा वर्ग जीवात्माओं का जो कि बहुत हैं, संख्या में अनेक हैं, लेकिन एक समूह है वर्ग है थोड़ा एक समूह वर्ग है आवाज ठीक है एक समूह वर्ग है वो तो दूसरा तत्व हो गया जीव और तीसरा तत्व है प्रकृति जड़ पदार्थ इन तीन ही चीजें हैं इन तीन ही चीजों का हमारे को भली प्रकार से ज्ञान करना है और इन तीन से संबंधित हमको क्रियाएं करनी है और इन तीन की ही हमारे को उपासना करनी है तो वर्गीकरण की दृष्टि से तो ये तीन ही चीजें बनेगी अब हमने देखा कि बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हर व्यक्ति जानता है तो हम कितनी तरह से जानते हैं जानने के प्रकार कई हो सकते हैं अलग अलग ढंग से हम जानते हैं अलग अलग तरह से हम जानते हैं जानने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न है इसको जो शास्त्रीय भेद हैं, उनको भी हमको समझना होगा ताकि हम अंतर कर सके मैं कहां से जान रहा हूं कैसे जान रहा हूं पुराने व्यक्ति जानते ही होंगे इस बारे में लेकिन जो बिल्कुल नए हैं वो बच्चे को देखें बच्चा भी कितनी तरह से जानता है आप में से कोई बताएंगे जैसे कि देख करके जानता है और सुन करके जानता है गंध से सूंघ करके जानता है चख करके जानता है और छू करके जानता है अर्थात पांच जानों से जानता है वो तो पांच ज्ञानियों से जो जाना जाता है अधिक ऋषि देव जी पांच ज्ञानेन्द्रियों से जो जाना जाता है ये मोटे रूप में अर्थ बता रहा हूं ये एक वर्गीकरण है जिसको ऋषियों ने कहा प्रत्यक्ष ज्ञान का एक प्रकार हुआ प्रत्यक्ष और वो पांच ज्ञानेन्द्रियों से जाना जाता है सामान्यतया हम प्रत्यक्ष का अर्थ लेते हैं हमारी आंखों से जो देखा हुआ हो वो भी एक अर्थ है लेकिन इसको हम थोड़ा और व्यापक रूप से देखेंगे तो अन्य इंद्रियों से भी जाना जाता है अन्य ज्ञानियों से उसको भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही ग्रहण करेंगे जब माता बच्चे को कहे कि देखना सब्जी में नमक है या नहीं है तो देखना शब्द का प्रयोग करती है माता तो कैसे देखेगा बच्चा देखना तो आंखों से ही होता है लेकिन वहां देखना का मतलब है जानना और वो चख करके करता है यही बात सूखने के है माता ने बच्चे को कहा देखना कपड़े सूख गए या नहीं सूखे? वो छू करके देखेगा देखना सब्जी खराब हो गई है नहीं हो गई है वो गंध से देखेगा तो देखना यानी जानना यह हम पांचों जानंद्रियों से करते हैं इसके अलावा योगियों का जो प्रत्यक्ष है आंतरिक प्रत्यक्ष जो कि मन के द्वारा होता है सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान सूक्ष्म इंद्रियों का महाभूतों का अंतःकरण का वो भी प्रत्यक्ष कहलाता है वहां बाह्य ज्ञान काम नहीं करती वहां मन कार्य करता है वो भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आएगा और तीसरा आत्मा सीधे बिना मन के माध्यम से जो परमात्मा को जानता है असंप्रजा समाधि में वो भी एक प्रत्यक्ष है वो आंतरिक प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष के भी दो भेद हुए एक बाह्य प्रत्यक्ष और एक आंतरिक प्रत्यक्ष बाह्य प्रत्यक्ष पांच ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से होगा और आंतरिक प्रत्यक्ष मन से होगा या सीधे आत्मा से होगा आंतरिक प्रत्यक्ष के भी फिर हम दो भाग कर देंगे अंतःकरण से जो प्रत्यक्ष होगा समाधि में और आत्मा का सीधा जो साक्षात्कार होगा परमात्मा से वो भी ये सारा का सारा प्रत्यक्ष का क्षेत्र आएगा लेकिन क्या हम जितना भी जानते हैं वो इस प्रत्यक्ष के माध्यम से ही जानते हैं या और भी कोई चीज है जिससे हम जानते हैं क्या कोई और भी तरीका है जिससे कि हम जानते हैं या जान सकते हैं आप में से बताएंगे बच्चा क्या देख सुन चक्कर के इन्हीं से जानता है कुछ और भी तरीके से जान लेता है अनुमान से भी हम जान लेते हैं मान लीजिए एक छोटे बच्चे को खाने की इच्छा हुई और उसने अलमारी से फ्रिज से मिठाई लेकर के खा ली और वो उसको चबा रहा है बच्चे को पता नहीं होता कि मैं चबा रहा हूं दूसरों को भी पता लग रहा है उसने तो देखा मुंह में मैंने डाल ली अब वो चबा रहा है छोटा बच्चा है माँ ने उसको देखा माँ ने कहा कि तुम कुछ खा रहे हो मुंह के अंदर तुम्हारे मुंह में कुछ है तो माँ ने देखा तो नहीं मुंह में कुछ है माँ ने नहीं देखा मुंह बंद है उसका और बच्चा भी भोला है उसको पता नहीं है कि मेरे मुंह चलाने से मां को पता लग रहा है तो मां को यह ज्ञान हुआ बच्चा कुछ खा रहा है यह कैसे जान हो गया अच्छा मां देख भी रही है मां देख रही है मां ने बच्चे को देखा तभी तो ज्ञान हुआ तो क्या देखने से ज्ञान हुआ मुंह में कुछ है हा आख से देखा बच्चे का मुंह चलाना लेकिन बच्चे के मुंह चलाने से उसको भान हुआ कि मुंह में कुछ है कोई व्यक्ति गुटका खाता है शराब पीता है जब वो हमारे सामने आता है जो नहीं खाने पीने वाले हैं उनको एकदम से पता लगता है मुंह में गुटका छुपा रखा होगा हमको दिख नहीं रहा है हमको केवल गंध आई और हम कहेंगे कि गुटका खा रखा है गुटके को हमने देखा नहीं गुटके की गंध हमने सुगी तो कुछ चीजों का ज्ञान हम सीधे सीधे नहीं करते उसके एक छोटे से लक्षण से करते हैं किसी चिन्ह से करते हैं यह भी बहुत अधिक व्यापक है बहुत अधिक ज्ञान हम अनुमान के द्वारा करते हैं मैं पूछूं आपसे कि हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष से अधिक जानते हैं या अनुमान से अधिक जानते हैं हम प्रत्यक्ष से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं या अनुमान से अधिक प्राप्त करते हैं क्योंकि अनुमान भी आप करते हैं और प्रत्यक्ष भी आप करते हैं अनुमान से ज्यादा जानते हैं अच्छा जो पहले हैं मेरे ख्याल से वो बोल रहे हैं जो पिछली कक्षाओं में रहे हैं नहीं तो हमारा बोध तो यही होता है कि हम सुबह से लेके शाम तक देखें कितनी जानकारी हमने कितने लोगों से मिले झाड़ू लगी है नहीं लगी है कपड़े साफ हैं या नहीं है चाय बन गई है गर्म है ठंडी है दूध है कैसा है रोटी बनी है जली है कच्ची है पकी है नमक कम है ज्यादा है मिर्ची कम है ज्यादा है गाड़ी की सफाई हुई है नहीं हुई है जितनी बातें हम देखते जाइए अधिकतर हमारे को प्रत्यक्ष की मिलेंगी व्यवहार में हमारा उपयोग प्रत्यक्ष का ज्यादा है लेकिन प्रत्यक्ष से हम बहुत थोड़ी चीजों को जान सकते हैं प्रत्यक्ष से हम बहुत थोड़ी चीजों को जान सकते हैं मैं आप सबको देख रहा हूं या आप मेरे को देख रहे हैं आप आपने मेरी पीठ पे जो कपड़ा है उसको तो आप देख नहीं रहे हैं लेकिन आपको पता है कि पीछे कपड़ा है आप मेरी पीठ भी नहीं देख रहे हैं लेकिन फिर भी आपको पता है कि पीछे पीठ है यही बात मेरे आपके लिए भी लागू होगी हम तो केवल सामने सामने का रूप देखें बाकी अंदर क्या है पीछे क्या है बहुत सा हम जान रहे हैं वो कैसे जान रहे हैं अनुमान से जान रहे हैं प्रत्यक्ष बहुत कम जान कम चीजों का जान पाते हैं अप्रत्यक्ष का क्षेत्र बहुत बड़ा है वैज्ञानिक भी जिन बातों को जानते हैं एक मान्यता हमारी बनी है कि वैज्ञानिक प्रत्यक्ष को मानते हैं प्रत्यक्ष के आधार पर जानते हैं उनको जो प्रत्यक्ष होता है उसको मानते हैं बाकी आत्मा परमात्मा जिनका प्रत्यक्ष नहीं है उनको वो नहीं मानते इस बात को हम समाज में प्रचलित देखते हैं लेकिन विज्ञान भी अनुमान का बहुत अधिक उपयोग करता है बहुत अधिक उपयोग करता है स्थूल चीजें तो प्रत्यक्ष होती हैं लेकिन जैसे जैसे सूक्ष्म चीजों में जाएंगे उनको सब चीजों का प्रत्यक्ष नहीं होता सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी नहीं होता आज जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात है जो कि सिद्ध है उसको उन्होंने किसी दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा नहीं है माइक्रोस्कोप से या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से या और एटोमिक माइक्रोस्कोप जो भी सूक्ष्मतम चीज को देख सकते हैं हजारों गुना बढ़ा करके उस सबको देखा नहीं है उन्होंने इतनी समर्थवान मशीनों के होते हुए भी उसका अनुमान करते हैं भार है तो कहते हैं कि हां कोई चीज है यहां पर आवेश है विद्युत का आवेश है धनात्मक है ऋणात्मक है तो यहां जरूर कोई कण होगा इस तरह से उनका अनुमान किया जाता है चार्ज पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज विद्युत के जो रहते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के संदर्भ में बोल रहा हूं तो विज्ञान भी अनुमान के आधार पर चलता है और अनुमान का जो ज्ञान होता है वो भी अपने आप में ठीक ज्ञान होता है अनुमान शब्द का प्रयोग हम व्यवहार में बहुत करते हैं अंदाजे के अर्थ में कि मेरा अनुमान है मैं मन में सोचूं मेरा अनुमान है कि इतने शिविरार्थी शिविर में आएंगे व्यवहार करते हैं अनुमान अनुमान से कह रहा हूं मैं वह अनुमान का मतलब है अंदाजा या संभावना के रूप में ये जिस अनुमान की हम चर्चा कर रहे हैं प्रमाण के रूप में ये वो अनुमान नहीं है ये जो अंदाजा है ये कुछ तथ्यों सूचनाओं के ऊपर आधारित रहता है इतने इतने संभावना है अधिक बारिश की संभावना है कम बारिश की संभावना है ये कुछ छोटे मोटे तथ्यों पे आधारित रहता है लेकिन वो हमेशा ठीक ही हो ये आवश्यक नहीं है उसको तो हम अंदाजा या संभावना कहते हैं लेकिन जो शास्त्रों में अनुमान प्रमाण कहा गया पहला प्रमाण हमने देखा प्रत्यक्ष और दूसरा प्रमाण देख रहे हैं अनुमान प्रमाण ये अनुमान प्रमाण ठीक ठीक जान कराता है यह अनुमान प्रमाण बिल्कुल ठीक ठीक जान कर है उसको यहां अनुमान कहा जा रहा है यदि ठीक ज्ञान ना कराए तो उसको हम प्रमाण की कोटि में नहीं लेंगे और यह जितना अनुमान होता है यह हमेशा प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित होता है अनुमान हमेशा प्रत्यक्ष पे आधारित रहता है कैसे प्रत्यक्ष पे आधारित रहता है मैंने बच्चे का उदाहरण दिया बच्चा मुंह में कोई मिठाई चबा रहा है अब मां ने उसको देखा अगर मां के आंखें ना होती वो बच्चे का मुंह का चलन नहीं देखती तो उसको पता नहीं लगता कि मुंह में कोई खाने की चीज है अर्थात एक अंश उसने देखा और उसके आधार पे दूसरी चीज का बोध हुआ उसको आप अपने कमरे के बाहर जा रहे हैं और किसी कमरे की खिड़की में से थोड़ा सा धुआं निकलता हुआ देखा तो धुएं को निकलते देखते ही हम कहेंगे अंदर आग लगी हुई है आग को हमने देखा नहीं है लेकिन धुएं का हमने प्रत्यक्ष किया है और उस घटना से पहले अन्य जगह हमने धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा है पहले प्रत्यक्ष कर चुके हैं और इस आधार पर जब हम धुएं को देख रहे हैं तो हमारे को अग्नि का बोध होता है तो जो अध्यात्म से संबंधित विषय है ईश्वर जीव और प्रकृति इनका ठीक ठीक ज्ञान प्रत्यक्ष से भी होता है और इनका बहुत सारा ज्ञान अनुमान से भी होता है ईश्वर के बारे में हम अभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते क्योंकि वो ज्ञान इंद्रियों से गम्य ही नहीं है जान इंद्रियों से जाना ही नहीं जाता है तो क्या हम ईश्वर के बारे में किसी और ढंग से नहीं जान सकते अभी क्या ईश्वर के बारे में समाधि प्राप्त व्यक्ति ही जानेगा हम नहीं जान सकते तो दूसरा उपाय हमारे काम में आता है अनुमान प्रमाण से हम जानते हैं अनुमान प्रमाण से हम जानते हैं एक नमूने के तौर पे छोटा उदाहरण दूं कि जहां जहां कोई चीज बनी हुई होती है बुद्धिपूर्वक बनी हुई होती है तो उसका कोई ना कोई बनाने वाला अवश्य होता है ये हमने जिंदगी में देखा है सैकड़ों हजारों लाखों बार देखा है अब इस पृथ्वी को देखें चंद्रमा सूर्य को देखें जहां की व्यवस्था है तो इसको देख करके हमको किसी ऐसी सत्ता का बोध होता है जिसने इसे बनाया है ये हुआ अनुमान से निश्चय आप और हम प्रत्यक्ष से निश्चय नहीं कर सकते क्योंकि हमारी समाधि नहीं लगी है लेकिन ये अनुमान हमारे को निश्चित ज्ञान कराएगा ये अनुमान कोई अंदाजा नहीं है जब हम किसी को कहें अनुमान से हमको पता लगता है कि ईश्वर है सामने वाला कहे ये तो अंदाजा है आपका संभावना है कि नहीं ये अंदाजा नहीं ये निश्चित ज्ञान है तो हम शब्द से हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं हम अनुमान प्रमाण से जानते हैं और हम और भी एक तरीके से जानते हैं हर चीज का ज्ञान प्रत्यक्ष और अनुमान से भी नहीं होता और वो तीसरा है दूसरे के द्वारा बताए जाने से हमको हमारे माता पिता का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता और अनुमान भी नहीं लगा सकते हम उन्होंने हमको बताया परिजनों ने बताया ये आपकी माता है ये आपके पिता हैं इन व्यक्ति का नाम ये है इन व्यक्ति का नाम ये है हम नाम को प्रत्यक्ष नहीं देख सकते लिखा हुआ नहीं है अनुमान भी नहीं कर सकते लेकिन दूसरा बताता है तो हमको जानकारी हो जाती है और बचपन से हम देखें विद्यालय में क्या चीजें होती हैं सब चीजें बताई जाती हैं इसका नाम नाक है इसका नाम आंख है इसका नाम कपड़ा है इसका नाम माइक है इसका कैसे उपयोग होगा तो बहुत ज्यादा हम दूसरों के बताने से सीखते हैं तो ये तीसरा ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक है दूसरों के द्वारा बताया जाना लेकिन दूसरों के द्वारा बताया जाना भी अच्छा बुरा सही गलत दोनों हो सकता है तो इसलिए वहां पर शब्द प्रमाण की परिभाषा उन्होंने कही आप का जो उपदेश है उस विषय में जो जानकार है उसका जो कथन है वो मान्य होगा और वो शब्द प्रमाण की कोटी में आएगा तो किसी ने कुछ भी कह दिया उसको हम शब्द प्रमाण नहीं कहेंगे बचपन में गुरुकुलों में पढ़ते हैं छोटे बच्चे किसी ने कोई बात कही तो दूसरे ने कहा ये कैसे कह रहा है तो बोले किताब में लिखा है गांव में शहरों में भी बातचीत में होता है भैया तो किताब में लिखा है जो कुछ पढ़े लिखे होते हैं बहुत ज्यादा विषय की गंभीरता में नहीं गए होते तो प्राय वो कहते हैं किताब में लिखा है अथवा आजकल कहते हैं कि अखबार में छपा था वो उस अखबार को ही प्रमाणिक मानते हैं उस पुस्तक को ही प्रमाणिक मानते हैं लेकिन ये अनिवार्य नहीं है कि वो पुस्तक और अखबार प्रमाणिक हो गलत भी हो सकता है इसलिए योग्य व्यक्ति जानकार के द्वारा अगर कही गई है प्रामाणिक लेखक है उसके द्वारा बात कही गई है तो वो मान्य होगी और उसी को हम शब्द प्रमाण के अंतर्गत लेंगे तो हम कितनी तरह से जानते हैं हम प्रत्यक्ष से जानते हैं हम अनुमान से जानते हैं और हम शब्द प्रमाण से जानते हैं तीनों की अनिवार्यता है अलग अलग दृष्टियों से इनमें कौन अधिक बलवान है इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे सबसे बड़ा प्रमाण कौन सा है इनमें प्रत्यक्ष बड़ा है या अनुमान बड़ा है या शब्द प्रमाण बड़ा है शब्द प्रमाण में ऋषियों के ग्रंथ और वेद ये सब आएंगे वेद शब्द वेद शब्द प्रमाण में सबसे बड़ा वेद है तो इन प्रमाणों में कौन सा बड़ा है किसको हम अधिक महत्व दें ये भी हमारे विचार का बिंदु बनेगा आपको मैं प्रश्न रख रहा हूं आगे हम चर्चा करेंगे कक्षाओं में जैसे उन्होंने कहा कि शब्द प्रमाण सबसे बड़ा है तो उस पर फिर और तर्क वितर्क आएंगे कोई दूसरा अन्य मान्यता भी रख सकते हैं कि नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा है कोई कह सकता है अनुमान प्रमाण सबसे बड़ा है तो जब हम इन प्रमाणों का उपयोग करते हैं जानकारी के लिए तो हमको यह भी बोध होना चाहिए कि इन तीनों की परस्पर कितनी महत्ता है और क्यों इसको हम आगे समझेंगे अब जो हमारा ज्ञान है वो किस किस तरह का हो सकता है उसके प्रकार आपके सामने संक्षेप से रखता हूं कल के प्रवचन में स्वामी जी ने यह बात रखी थी कल शिविर तो नहीं था लेकिन उन्होंने कल जो यज्ञ के बात का प्रवचन था उन्होंने वहां भी बात रखी और आप परिचित है इन बातों से केवल वर्गीकरण में आपको बताता हूं ज्ञान का एक प्रकार है अभावात्मक ज्ञान अभावात्मक ज्ञान का मतलब है उस विषय में जानकारी ही नहीं होना यहां ज्ञान कोई सत्तात्मक वास्तव में चीज हो ऐसा नहीं कहा जा रहा ज्ञान का न होना ही अभावात्मक ज्ञान है उसका अभाव होना जैसे कि जंगल में कोई बच्चा छूट जाए मनुष्य का बच्चा पशुओं के साथ ही वहां पर रह रहा है अब उसको यह नहीं पता कि ईश्वर नाम की कोई चीज है या नहीं है उसे कुछ सुना ही नहीं कुछ जानता ही नहीं है उसके बारे में बिल्कुल शून्य है जंगल का व्यक्ति है उसको पता ही नहीं है कि रेल नाम की कोई चीज होती है और पटड़ियों पे चलती है किसी ने सुन लिया हो देखा नहीं हो वो अलग बात है सुनाई नहीं हो जिसने बिल्कुल नहीं सुनाओ उस तो उसको कहेंगे अभावात्मक ज्ञान तो हो सकता है हमारा ज्ञान किसी विषय में अभावात्मक भी हो पता ही नहीं है अमेरिका में कोई मिठाई बनती है हमको दुनिया भर की मिठाइयों के नाम थोड़ा ना पता है दुनिया भर की में कितनी गलियां हैं कितने मोहल्ले हैं कितने शहर हैं हमको तो देशों के नाम भी नहीं पता सबके दो से ज्यादा देश हैं चलो किसी को होंगे लेकिन हर मोहल्ले गांव का गली का हर, हर व्यक्ति का नाम कौन व्यक्ति कहां है किस घर में रहता है कितने रुपए का बनाया है असंख्य चीजें भरी पड़ी हैं दुनिया के अंदर उन सबका हमारा ज्ञान कैसा है अभावात्मक हमको नहीं पता इस व्यक्ति ने यह मकान दस लाख में लिया है या पंद्रह लाख में लिया है कुछ नहीं पता हमारे को अभावात्मक ज्ञान है लेकिन यह सारा ज्ञान प्राप्त करने की हमारे को आवश्यकता भी नहीं है हमको ये बोध होना चाहिए कि किस विषय में हमारा अभावत्मक ज्ञान है और वो अभावत्मक ज्ञान हमको दूर करना है या नहीं करना है दुनिया का सबसे लंबा पुल कौन सा है सामान्य विज्ञान में जनरल नॉलेज में विषय आते हैं सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है जानकारियां हैं हम उसके बारे में नहीं जानते हैं तो जो अभावात्मक ज्ञान का क्षेत्र है उसमें हमारे को बोध रहना चाहिए कि इस क्या इसको जानना मेरे लिए आवश्यक है अभावत्मक है तो अभावत्मक है हमको कोई आपत्ति नहीं आ रही है मुक्ति प्राप्ति में कोई हमारे को बाधा नहीं हो रही है हम जो यहां मंत्र पढ़ा हमारे त्रिविध दुख दूर हों तो दुनिया का सबसे बड़ा लंबा स्टेशन पुल कौन सा है इसका जानना क्या हमारे त्रिविध दुखों को दूर करने में कुछ सहायता करता है लक्ष्य वही रहेगा मंत्र पाठ में जो हमने कहा अगर कोई अभावात्मक ज्ञान हमारे इन तीन दुखों को दूर करने में बाधा बन रहा है तो हम उनको उस अभाव को दूर करना है उस अभावत्मक ज्ञान को दूर करना है नहीं तो कोई जरूरत नहीं है एक व्यक्ति जंगल में रहता है कुएं से पानी लेता है मटके में भरता है और पीता है एक व्यक्ति शहर में रहता है वो एक्वागार्ड लगा करके पानी पीता है उस जंगल वाले को एक्वागार्ड कैसे चलता है यह जानने की जरूरत ही नहीं है उसका क्षेत्र ही नहीं तो इस, इस अभावत्मक ज्ञान से वो एक्वागार्ड के बारे में नहीं जानता तो उसको कोई हानि नहीं होने वाली है लेकिन शहर में रह रहा है उसके घर में एक्वागार्ड है तो उसको जानना चाहिए कैसे सफाई होती है कहां ठीक होता है कैसे इससे पानी लिया जाता है उसके लिए वहां जरूरी है नहीं तो बाधा हो सकती है उसको वो बीमार हो जाएगा अशुद्ध रहा तो अर्थात हमारे जीवन से संबंधित हमारे आसपास की जो चीजें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं उनसे संबंधित चाहे वो भौतिक चीजें हों अभावत्मक ज्ञान रहेगा या उल्टा ज्ञान रहेगा तो हमको बाधा हो सकती है लेकिन सब चीजों का ज्ञान हमको होना आवश्यक नहीं है तो एक तो अभावत्मक ज्ञान होता है उसमें भी हमको सोचना होगा किस अभावात्मक ज्ञान को हम दूर करें और किसको ना करें ज्ञान का दूसरा प्रकार है उल्टा ज्ञान ब्रह्मात्मक ज्ञान जंगल के अंदर बच्चा है उसको पता ही नहीं है ईश्वर नाम की कोई चीज है ये अभावात्मक ज्ञान है लेकिन कोई शहर में गांव में रहता है और उसको पता है कि ईश्वर है इतना तो पता हो गया लेकिन कोई कहता है सातवें आसमान पे है कोई कहता है पांचवें पे है कोई कहता है सर्वव्यापक है कोई साकार कहता है, को है कोई निराकार कहता है तो मान लीजिए ईश्वर निराकार है और मैं ये मान्यता बना लूं निश्चित निश्चित मानो कि ईश्वर साकार है तो ईश्वर को मानते हुए भी मैं ईश्वर को साकार मान रहा हूं यह मेरा जान, उल्टा जान है भ्रमात्मक जान है तो हमारे को यह भी बोध करना होगा मेरा कौन सा जान भ्रमात्मक है तो भ्रमात्मक उल्टा जान है तो मैं उसको ठीक करूंगा तो आज इतना ही विषय रखते हैं समय हो गया संशय अलग है मैं आपको कल यह विषय लूंगा आज हमने अभावात्मक और भ्रमात्मक ब्रह्म उल्टा जान भ्रमात्मक है वैसे संशयात्मक अलग चीजें हम आगे आगे देखेंगे ओ